है मेरी महबूबा महबूबा महबूबा तुझे जाना आज मासम बड़ा बहमानी हसीना जब रोक जाती है तो और भी हसी क्षमा से कहीं आग लग जाए दोस्त तो जी

रहो दूर, चाहे रहो पास, तेरे ने मेरे ने देखते रहे ओ, तेरे ने देखा है जिंदगी को कुछ इतना दिल कहे रुक जा रुक जा, यहीं पे कहीं न जा कहे अब न जा

के सेवा है दिल मेरे शायद आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज देसी जायका में हम किन की बात करने वाले हैं आज देसी जायका में जिनकी बात हो रही है वो हिंदी सिनेमा जगत के बेहद काबिल खूबसूरत और सफल अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं ना तो वो जुबली कुमार कहे गए

और ना वो सुपरस्टार का तमगा उन्होंने लिया लेकिन अपनी फिल्मी करियर में उन्होंने सबसे ज़्यादा सुपरहिट्स दिए लेकिन अगेन कई वर्षों तक यानी कि फ़िल्मी दुनिया में तीन चार डिकेट्स रहने के बाद भी उनको कोई अपनी अभिनय के लिए कोई अवॉर्ड नहीं मिला वो किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आए थे लेकिन फिल्मों का सफ़र कैसा रहा ये भी एक कहानी है तो आज हम बात करेंगे

धर्मेंद्र की और इस महानायक के संघर्ष से लेकर शिखर तक पहुंचती माझी चल माझे चल हो माझे चल माझे चल माझे चल माझे चल

मौज़ों चौंकी मायल हो मां जन्म माजी जल मां जन्म

नैया मन है, तेरा जीवन नदिया की धार है कन है नैया मन बजवार

मस्त पवन का लहराता चलो माझे चल माझे चल माझे चल, माझे चल।

से नाता जोड़ दे ये बंधन तोड़ दे आशा हो नाता जोड़ देराशा के बंधन तोड़ देन आज का हम तू छोड़ दे

आज तो पीछे आज तो पीछे रह गया है सामने माझे चल, चल, चल ओ माझे चल ओ मांझी चल, चल।, चल इतनी प्यारी लिरिक्स है और ये अप्रोप्रिएट गाना लगा

आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 1969 की फिल्म आया सावन झूम के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का आवाज़ रफ़ी साहब की और पर्दे पर फिल्म आया गया था ऑफकोर्स और धर्मेंद्र साहब धर्मेंद्र साहब को आज की जेनरेशन कैसे याद करती है या कैसे देखती है वो तो मुझे नहीं पता लेकिन मेरी जनरेशन और मेरे से जो थोड़ी पहले वाली जनरेशन थी

उनके लिए धर्मेंद्र का मतलब बिल्कुल अलग अलग है मैंने जैसे पहले बताया धर्मेंद्र साहब ने इतनी सुपरहिट मूवीज़ दी हैं पर सबके दिमाग में धर्मेंद्र जी को याद करते समय अलग अलग मूवीज़ के जो उनकी फेवरेट मूवीज़ के कैरेक्टर्स हैं लाइक किसी के लिए वो सत्यकाम बंदनी अनुपमा वाले धर्मेंद्र हैं तो किसी के लिए वो शोले और आँखों वाले दक्शन फिगर धर्मेंद्र हैं मेरे लिए धर्मेंद्र बोलते ही

प्यार चुपके चुपके मूवी के वो प्यारे लाल वाला कैरेक्टर वाले धर्मेंद्र हैं कॉमेडी वाले धर्मेंद्र तो यहाँ पर कहना हम ये चाह रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व की उनके अभिनय की इतनी वर्सटैलिटी थी उसमें कि एक्शन रोमांस कॉमेडी सब कुछ इतनी सहजता से वो अभिनय में उतार देते थे इसी बात पर जावेद साहब ने एक प्रोग्राम में बोला था

कि जब किसी स्टार की कि जब किसी अभिनेता की कि कोई मूवी हिट होती है और एक दो मूवीज हिट होती हैं तो उनकी जो इमेज बनती है कि वो बहुत यू नो एक्शन रोल करते हैं तो उनको लगता है कि वो वैसी ही फिल्मों में चलेंगे या फिर कॉमेडी हीरो बन गए तो फिर उसी तरह से चलेंगे लेकिन ऐसा होना कि एक ही साल में पाँच फिल्म आई हों और पाँचों में दो में वो एक्शन हीरो थे दो में वो

इमोशनल और बहुत ही शांत प्रकृति वाले थे और दो में वो कॉमेडी में थे और उन्होंने तो जो अभिनय किया वो तो एक बात थी पर जनता ने उसको इतने प्यार से एक्सेप्ट किया यानी कि वो इतने कन्विंसिंग थे कि चाहे वो जिस भी रूप में रखे गए लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया और ये होती है अभिनय की विविधता और सहजता वो आए बहुत ही

साधारण परिवार से थे उनकी शुरुआत बिल्कुल ज़मीन से थी बिना पैसों के बिना गॉडफादर के सिर्फ सपनों के सहारे एक बच्चा जिसने तेरह साल की उम्र तक एक भी फिल्म नहीं देखी हो वो भविष्य में जाके हिंदी सिनेमा जगत का एक इतना बड़ा सितारा बन जाए सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग होगी ये कहानी आपको बताती हूँ इस ग

रोमांटिक सॉन्ग बड़े दिनों बाद सुना ये गाना था 1973 की फिल्म लोफर से इसमें बोल थे आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत तारे का आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और पर्दे पर धर्मेंद्र जी इसको गा रहे हैं मुमताज़ के लिए चलिए वापस चलते हैं अपनी कहानी पर गाने बजाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि कैसे धर्मेंद्र साहब ने जो कि एक बहुत ही

साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे इनके पिताजी अध्यापक थे उन्होंने तेरह साल की उम्र तक कोई फिल्म नहीं देखी थी जैसे कि उस समय एक कंज़र्वेटिव माइंडसेट था कि फिल्में वगैरह अच्छी चीज़ नहीं होती इसलिए और तेरह साल की उम्र में उन्होंने जो पहली फिल्म देखी वो थी दिलीप कुमार साहब की शहीद और उस फिल्म को जब इन्होंने देखा तो ही वॉज इन ओ

दिलीप कुमार इनके मतलब वो आंखों में बस गए थे दिल में बस गए थे तब से शुरू हुआ फिल्में देखने का सिलसिला और तब इन्हें फिल्मों से प्यार होने लगा इन्हें लगता था कि क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ क्या आ, मैं भी फिल्मी दुनिया तक पहुँच सकता हूँ कहते हैं कि एक बार सुरैया जी की एक फिल्म आई थी दिल लकी जिसको देखने के लिए

उसमें सुरैया जी इनको इतनी अच्छी लगी थी कि उसको देखने के लिए ये कई कई मील पैदल चल के जाते थे और सुरैया जी को देखने के लिए सिर्फ ये कई मील पैदल ही नहीं जाते थे इन्होंने वो फिल्म 40 बार देखी तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या जुनून था फिल्मों के लिए तो जब ये थोड़े बड़े हो गए आ, कॉलेज में पहुँच गए तो इन्होंने अपनी मदर से कहा कि मुझे फ़िल्मों में काम करना है

अब भाई जिस घर का माहौल ऐसा हो जहाँ फिल्में में बड़ी बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती वहाँ बेटा ऐसा कह रहा है तो इनकी माँ ने सोचा बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही वो जहीन महिला थी कि अगर मैं सीधे मना कर दूँगी तो ऐसा ना हो कि ये घर से भाग जाए तो उन्होंने इनसे कहा कि ऐसा करो

तुम ना फिल्म वाले जो होते हैं उनको चिट्ठी लिखो और उनसे पूछो कि क्या मेरे लिए उधर कोई काम है और अब सोचते हैं तो कितनी भोली भोलापन था इनका धर्मेंद्र साहब का भी कि इनको लगा हाँ ये बात ठीक है इन्होंने चिट्ठियाँ लिखना या जो भी था फोटो वोटो खिंचा भेजना शुरू उसी दरम्यान उन्हें मौका दिया

फिल्म फेयर मैगजीन के न्यू टैलेंट हंट कांटेस्ट ने एक ऐसा कांटेस्ट जो देश भर के युवाओं को फिल्म में लॉन्च होने का मौका देता है तो इन्होंने फॉर्म भरा अपनी फ़ोटो भेज दी और ये सेलेक्ट हो गए और उस पैनल में सिलेक्शन में थे बिमल मित्र और इनको ये वादा किया गया कि आपके साथ फिल्म बनेगी और ऐसे शुरू हुआ

धर्मेंद्र जी का पंजाब के एक गांव से निकल कर मुंबई तक का सफर चलिए उस सफर का भी एक बड़ा प्यारा किस्सा है आपको बताऊंगी हसीन रुख नया नूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कुसूर है

आप के हसीन रुख से आज नया नूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या उ है आप गिन गाहन ने कहा तो कुछ जरूर है मेरा दिल मचल

गया तो मेरा क्या कसूर है खुले लटो के छाव में खिला खिला ये

मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है

झुके झुके निगा हमें भी है बला खिशोखिया झुके झुकी निगा में भी है भला खिशोखिया दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियां

शबाब आपका शबाब आपका शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या है? आप है आपकी गहन कहा तो कुछ

है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है ब्लैक एंड वाइट फिल्म 1966 की बहारे फिर भी आएंगी अनजान के बोल ओपी पी का संगीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज और इस गाने में धर्मेंद्र जी क्या लगे हैं

ट बहने हुए प्यारों पर बैठे हुए और माला सिन्हा और तनुजा शर्माती हुई अगर आपने कभी इस गाने का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें द पिक्चराइजेशन इज़ अमेजिंग और तीनों कलाकार इतने खूबसूरत लगे हैं ब्लैक एंड वाइट में अच्छा गाने पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि कैसे धर्मेंद्र साहब ने इस कॉन्टेस्ट को जीता जो न्यू टैलेंट हंड कॉन्टेस्ट थी फिल्म फेयर की तरफ से

और इनको मुंबई आने का ऑफ़र मिला और बिमल मित्र जी के आ, ने कहा कि वो इनको फिल्म में लॉन्च करेंगे धर्मेंद्र साहब एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इनको मुंबई आने के लिए आ, फर्स्ट क्लास का टिकट भेजा गया पर ही वाज सो स्केड कि ऐसा ना हो कि जब मैं मुंबई पहुंच के वहाँ ट्रेन से उतरूं तो मुझे इसके इसके पैसे मांग लिए जाएं इस डर से उन्होंने अपना सफ़र थर्ड क्लास में किया

और वो पंजाब से मुंबई पहुंचे थर्ड क्लास में सफ़र कर और आ, न, क्योंकि उस वक्त कुछ भी पता नहीं था तो नाउ ही ही सेज कि जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो भी क्या दिन थे पर खैर इनका सफ़र इतना आसान नहीं था ऐसा नहीं था कि वहां पहुंचे और तुरंत फिल्म मिल गई बिमल मित्र जी ने इनसे फिल्म का वादा किया था पर आ, वो बनने में कुछ वक्त लग रहा था ये मुंबई में ही रुके थे और लगातार ऑडिशंस देते रहे

और अंततः 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में उन्होंने अपने करियर से शुरुआत की जिसके लिए मिले थे उन्हें मात्र इक्यावन रुपए पर उनके लिए ये इक्यावन रुपए नहीं थे बल्कि सपनों की पहली किस्त थी

गुजरा ज़माना बचपन का हाय रे अकेले छोड़ के जाना और ना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जाल

वो दौड़ के कहना आझ भूले हम आज तलक भी ना भूले हम आज तलक

को पहचान नहीं सबको पहचान नहीं

काश कहीं मिल जाए कोई कोश कहीं मिल जाए कोई जो पुराना बचपन का फेवरेट ऑफ माइंड ब्लैक एंड व्हाइट और धर्मेंद्र बंद गले का कोट सेम प्यारों पर बैठे हुए हैं

इस बार गा रहे हैं शर्मिला टैगोर के लिए बोल थे आनंद बख्शी के संगीत था रोशन का और आवाज़ थी मुकेश साहब की ये फिल्म थी 1966 की देवर गाने पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि कैसे धर्मेंद्र साहब मुंबई पहुंचे कैसे उनसे जो फिल्म का वादा किया गया था उसको बनने में वक्त लग रहा था

फिर भी वो मुंबई में रुके ऑडिशन्स दे रहे थे और एक फिल्म दूसरे डायरेक्टर की इन्हें ऑफर हुई जिसका कि उन्हें पहला मेहनताना मिला इक्यावन रुपए उन्हीं संघर्ष के दिनों की बात करते हुए धर्मेंद्र साहब कहते हैं कि वो वक्त वो था जब सितारे ज़मीन पर रहते थे और चारपाई पर सोते थे इन लोगों ने एक बालकनी किराए पर ली थी

जी हाँ सिर्फ बाल्कनी कमरा भी नहीं और उसमें एक चारपाई डाल दी गई थी और वही उनकी दुनिया थी बात उस समय की है तो एक दिन धर्मेंद्र साहब ऑडिशन से लौटे और जब वो घर पहुंचे तब वहाँ पर इनके एक और कज़न भी उस समय मुंबई आ गए थे और वो इनके साथ रहते थे उनका नाम था भगवंत तो इन्होंने इन्हों, इन्हें चढ़ाते हुए से कहा भाई चलचित्र के अभिनेता आ गए

तो धर्मेंद्र जी को लगाकर पता नहीं शायद कुछ बात बनी है कहीं तभी इतने खुशी खुशी बोल रहे तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ तो वो बोले घर में खाने को कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास पैसे भी नहीं थे खाने को भी कुछ नहीं था खैर कोई बात नहीं सो गए खाली पेट सो गए रात में धर्मेंद्र जी को कहीं चम्मच खटकने की आवाज़ आई तो ये उठे तो देखा कि भगवंत जी ये सब गोल खा रहे हैं

जब इन्होंने पूछा कि ई सब गोल क्यों खा रहे हो तो इन्होंने कहा पेट खराब है धर्मेंद्र <laughs> हंस के बोले पेट खराब नहीं है पेट खाली है और फिर उस रात दोनों दोस्तों ने ई गोल और चीनी को मिलाकर एक घोल बनाया और उससे अपनी भूख मिटाई आई एम sure श्योर कि उनके संघर्ष के दिनों में जब पैसे कम थे ऐसे कई वाक्य हुए होंगे पर कुछ कुछ बातें होती हैं जो हमें ताउम्र याद रह जाती है

पर सोचिए बालकनी में चारपाई डालकर सपने देखने से लेकर देश के लाखों दिलों की धड़कन बन जाना क्या खूबसूरत बात है ये कितनी मेहनत जुनून और हुनर और किस्मत लगी होगी एक इंसान को वहाँ तक पहुँचाने में मैं

मैं जट अमला पगला दीवाना सी बात न जाना के के जा मैनू प्यार कर दी है साझे बुट्टे वो मरती है क्यों मैनू प्यार कर दी है

वो मरती है मैं दीवाना जाना क्यों मैनू प्यार करे उ वो मरदी है क्यों मैनू प्यार कर रही है साजे उ मरती है, है, है।

तो कहा हर बात तो इशारे में दी अब झलक रख रातों को चौबारे में उसने तो कहा हर बात तो इशारे में दी अब झलक रख रातों को चौबारे में

दुपटा कपी के हुलारे में मेले में अकेले पीढ़ी बाजार सारे में कौन सा बनाया ना बहाना बहाना बहाना यमला पगला दीवाना हरप्पा

थी थी बात न जाना के के के के प्यार प्यार है है है, है है है है उत्ते उत्ते मरती मरती यमला पगला दीवाना बिल्कुल ऐसे ही थे धर्मेंद्र साहब 1975 की ये थी फिल्म प्रतिज्ञा इसमें आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत

रफ़ी साहब की आवाज़ और पर्दे पर धर्मेंद्र आपको याद है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि तेरह साल की उम्र में धर्मेंद्र साहब ने अपनी पहली फिल्म देखी थी और वो थी दिलीप कुमार साहब की शहीद और उस वक्त से दिलीप कुमार साहब इनके दिलो दिमाग पर छा गए थे एंड ही आइडियलाइज्ड दिलीप साहब तो एक बड़ा प्यारा किस्सा है धर्मेंद्र और दिलीप साहब का तो

ये बात उस वक्त की है कि जब टैलेंट हंट से पहले भी एक बार धर्मेंद्र साहब अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ चुके थे आ, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो दिलीप साहब से मिले तो ये दिलीप साहब से मिलने उनके पाले हिल वाले बंगले पर पहुंच गए वहाँ पर शायद वो वक्त थोड़ा सादा था किसी ने इनको दरवाजे पे नहीं रोका ये ही लिटरली वॉकड इन

अंदर पहुंची सीढ़ियाँ दिखीं ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंच गए एंड ही फाउंड हिमसेल्फ एट द डोर ऑफ दिलीप साहब बेडरूम वहाँ पे दिलीप साहब सो रहे थे उनके चेहरे पर धूप पड़ रही थी ही वाज मेसमराइज धर्मेंद्र जी अपने आइडल को इतने सामने से ऐसे देखकर अच्छा उसी वक्त दिलीप साहब की जरा आँख खुली और इन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक लड़का खड़ा है

पह, जब कुछ रजिस्टर हुआ तो उन्हें लगा रही घर में ये अजनबी कौन आ गया है घुस आया है और जब उन्होंने नौकर को आवाज़ लगाई तो धर्मेंद्र साहब इतना डर गए वो बहुत यंग भी थे उस समय इतना डर गए कि उल्टे पैर वहाँ से भाग लिए ये तो थी पहली मुलाकात उसके कुछ सालों बाद जब ये टैलेंट हंट के थ्रू मुंबई पहुँचे तो इन

की मुलाकात हुई या कहीं ये मिले यूसुफ साहब यानी कि दिलीप साहब की छोटी बहन फरीदा से जो उस समय फेमिना में काम करती थी तो इन्होंने उनसे कहा कि मुझे दिलीप साहब से मिलने का बहुत मन है और एक मीटिंग अरेंज कराई गई दिलीप साहब और धर्मेंद्र जी की मुलाकात की धर्मेंद्र कहते हैं कि यूं तो उन्होंने दिलीप साहब के साथ सिल्वर स्क्रीन कभी साझा नहीं किया पर दिलीप साहब हमेशा उनके लिए एक बड़े भाई की तरह थे

वो पहली मीटिंग जो अरेंज्ड मीटिंग थी जब ये मिले तो दिलीप साहब ने बहुत प्यार से इनसे बात की इनको गले लगाया और सायरा बानो जी अपने एक नोट में लिखती हैं कि उन्हें ये याद है कि वो शाम थोड़ी हल्की सी ठंडक पड़ रही थी जब धर्मेंद्र घर से निकल रहे थे और दिलीप साहब ने अपना स्वेटर न उतार कर उनके कंधों के इर्द गिर्द लपेट दिया था और

समझ लीजिए कि जीवन भर के लिए एक बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता बन गया था वो भी क्या वक्त था और वो भी क्या लोग हुआ एक शाम को दिल मेरा गया एक हसी शाम को

दिल मेरा खो गया पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया दिखा से शाम को दिल मेरा खो गया

उद्दतों से हार जु जिंदगी में कोई आए सोनी सोनी जिंदगी में कोई शुमा झिलमिल वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया

एक हँसी शां को दिल में रख गया

चला है आज कोई शबन मी सी जिसकी आखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया एक हंसी शाम को

शाम को दिल में गया। क्या दिलकश गाना था फिल्म थी ब्लैक एंड वाइट 1966 की मूवी दुल्हन एक रात की नूतन जी के साथ थे धर्मेंद्र राजा मेहती अली खान के बोल थे मदन मोहन का संगीत था और आवाज़ तो आपने पहचान ही ली होगी

मोहम्मद रफी साहब ये तो सब जानते हैं कि धर्मेंद्र साहब को नाचना नहीं आता था फिल्मों में कि उनके डांस की एक अलग स्टाइल होती थी जिसको डांस तो नहीं कहेंगे पर वो धर्मेंद्र स्टाइल थी नाचना नहीं आता था अभिनय कहीं सीखा नहीं था लेकिन अभिनय भी कमाल का करते थे और उनका व्यक्तित्व तो था वो तो मतलब था ही कमाल का लंबे

सुंदर जो एक पौरुष वाला सौंदर्य होता है ऊंचा माथा चौड़े कंधे एम, और उसके साथ साथ चेहरे पर एक सौम्यता जावेद साहब ने अपने एक कार्यक्रम में बहुत ही खूबसूरती से इस बात को कहा है सुनिए लिटरेचर में पोइट्री में मर्दों की खूबसूरती का कभी कोई खास जिक्र नहीं होता वो होगा भी क्यों इसलिए ये सब ज्यादातर तो मर्दों ही ने लिखा था जब किसी की बहुत तारीफ करनी होती है की भाई ये तो बहुत हैंडसम और बहुत खूबसूरत आदमी है

तो कह देते हैं कि ये तो ग्रीक गॉड लगता है लेकिन मुझे कोई गम नहीं कि मैंने ग्रीक गॉड नहीं देखे इसलिए कि मैंने धर्मेंद्र को देखा है देखता था जो इंसान वो देखता ही रह जाता था जब हमने पहली बार देखा हमारा यही आलूआ धर्म जी सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं है अंदर से भी बहुत खूबसूरत आदमी है अच्छे एक्टर अच्छे इंसान

और शायद यही वजह है कि इतनी लंबी इनिंग उन्होंने खेली इतनी फिल्मों में काम किया और इतनी जबरदस्त उनकी फॉलोइंग रही सुना आपने ग्रीक गार्ड और वो थे वाकई इतने खूबसूरत लेकिन जब ये बात धर्म जी को कही जाती है तो धर्म जी कहते हैं पता नहीं क्यों जब मुझसे ये कोई कहता है तो मैं बहुत इम्पेरस हो जाता हूँ पर बाद में सोचता हूँ शायद हो सकता है हूँ

पल दिल के पास तुम रहती हो पल पल दिल के पास पुम रहती

आंगन में जैसे कह रही

गाना किसने नहीं सुना होगा किसको नहीं पसंद होगा दी वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स पल पल दिल के पास तुम रहती हो 1973 की फिल्म ब्लैक मेल इसमें बोल थे राजेंद्र कृष्ण के संगीत कल्याण जी आनंद जी का आवाज किशोरदा की और पर्दे पर धर्मेंद्र गा रहे हैं इस बार राखी जी के लिए

क्या आप जानते हैं कि इतने सफल कलाकार होने के बाद इतने टैलेंटेड कलाकार होने के बाद धर्मेंद्र जी को कभी भी उनके अभिनय के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला इज इन दट माइंड बॉगलिंग धर्मेंद्र जी को बासठ वर्ष की उम्र और 37 वर्ष की अभिनय यात्रा के बाद उन्नीस में पहले अवॉर्ड के रूप में फिल्म फेयर लाइफ अचीवमेंट अवॉर्ड मिला था

उसके पहले वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए कई बार नामांकित तो हुए थे लेकिन फिल्म फेयर तो क्या उनको कोई भी अवॉर्ड नहीं मिला था तो जब इस बारे में कभी कोई धर्मेंद्र साहब से पूछता है तो वो कहते हैं कि मैं चाहता तो बहुत इजीली उस लाइन में रह सकता था लेकिन अवॉर्ड लेना देना जो कि उन्होंने खुल नहीं कहा पर

दवे छुपे शब्दों में यही कहा कि अवॉर्ड मिलना लेना देना ये पर्दे के पीछे बड़ी उठापटक करनी पड़ती है और जो वो ना कर सकते थे ना करना चाहते थे वो कहते हैं कि इस बात का उन्हें कभी मलाल भी नहीं रहा कि उन्हें कोई अवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा अवॉर्ड है उनके दर्शकों का प्यार जो उनको भरपूर मिला हमेशा मिला आज तक मिल रहा है

और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी लेने वो इसलिए गए थे क्योंकि वो उनको दिलीप साहब के हाथों से मिलने वाला था जो कि उनके लिए एक बहुत अहम बात थी इस जो अवार्ड की उठा पटक है और ना मिलने वाली बात है इसको एक बहुत अच्छे शेर में धर्मेंद्र साहब ने कहा था वो शेर मैं आपके लिए पढ़ती हूँ उनका हम तीन में हैं न तेरह में हैं मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं

हम तीन में हैं न तेरह में है का मतलब कोई भी जो उठापटक करनी पड़ती है अवार्ड्स लेने के लिए पीछे से उसको रेफ़र कर रहे हैं हम तीन में हैं न तेरह में हैं मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो मोहब्बत को खुदा कहते हैं ज़ोर मोहब्बत घर बना लिए हैं दिलों में ज़ोर मोहब्बत घर बना लिए हैं दिलों में अब दिलों से निकले हम कहाँ निकलते हैं अब दिलों से निकले हम

या दिल के सुनो दुनिया वालों या मुझको को या भी चुप रहने दो मैं गम को खुशी कैसे

कह दो जो कहते हैं उनको कहने दो या दिल कि सुनो दुनिया या मुझको कोई भी चुप रहने दो मैं गम को खुशी कैसे कह दूँ जो कहते हैं उनको

कहने दो या दिल की सुनो गुण

खिला फूल चमन में कैसा खिला माली की नजर में प्यार नहीं हंसते हुए क्या क्या देख लिया अब वह

दो, या दिल के सुनो, 1966 की ब्लैक एंड व्हाइट मूवी अनुपमा जो जानी तो शमिला टैगोर की मूवी के रूप में थी लेकिन धर्मेंद्र साहब ने क्या अभिनय किया था और क्या छाप छोड़ी थी कैफी आजमी के बोल हेमंत दा का संगीत और उन्हीं की आवाज और पर्दे पर धर्मेंद्र

धर्मेन्द साहब से जब पूछा जाता है कि आपने हर तरह के रोल किए हैं बहुत संजीदा बहुत इमोशनल जैसे बंदनी में किया सत्यकाम में किया अनुपमा में किया या फिर बहुत एंग्री हीम वाले जैसे शोले में किया आँख में किया आँखें में किया और कई ऐसी जो उनकी मूवी थी और या फिर बहुत कॉमेडी वाले जैसे चिपके चपके में किया तो

आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है और बड़े शर्मा कर मुस्कुरा कर कहते हैं एक्चुअली वैसे तो मुझे सब पसंद है लेकिन रोमांटिक रोल थोड़े ज़्यादा पसंद है क्यों क्योंकि वो एफर्टलेस है <laughs> कहने का मतलब ये भी है कि बहुत ही रोमांटिक प्रकृति के थे धर्मेंद्र साहब

उनकी बचपन का एक किस्सा जो वो एक इंटरव्यू में सुनाते हैं आप एक्चुअली उनकी आवाज में सुने तभी वो ज्यादा करेगा रुकी सुनवाती हूँ आपको हमारे स्कूल टीचर की बेटी थी हमीदा था अचानक मुस्कुरा देती मैं पास चला जाता क्यों सवाल हल नहीं हुआ क्या लदे काफी

मैं हल्की देती हूँ सवाल तेरा और देते हुए काफी लम्ब उंगलियों का उसकी छू जाता जाने क्या हो जाता वो पूछती कुछ और थी मैं कह कुछ और जाता वो फिर चुप हो जाती मैं फिर सर झुका लेता वो कहती उदास मत हो वो कहते हो चली जाती मैं देखता रहता

वो उछल हो जाती मैं सोचता रहता सवाल क्या है फिर खुद से कहता हमिषद जिस दिन सवाल का मतलब समझ आ गया हल के लिए चलाऊंग की मीठी याद कभी चुबन दे जाती है तो हंस देता हूं खुद पर कहते हुए धर्म

तेरे मिजाज याशखाना का वो पहला मासूम कदम था और वो मासूम कदम तो जिंदगी न भूलेगा जब देखती है वो मैं ढूंढ लूंगा तो

जब देखती है वो मैं ढूंढ लूंगा तो सब नम घटा चाँदनी बन जाती है दोस्त तो रंग रूप लेती है वो बदल कौन ड्रिंगल ड्रिंगल किसी शायर की गजल ड्रिंगल

किसी झील का कमल डेंग

गम से बिखर जाऊं, जी से गुजर जाऊं, गम से बिखर जाऊं, जी से गुजर जाऊं। क्या तेरी मर्जी है बिन देखे मर जाऊं, ओ कभी पर्दे से बाहर निकल एक रिंगल

किसी शायर की गजल किसी झील का कमल कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी आज नहीं तो कल किसी शायर की गजल किसी झील का कमल ढींगा

हाय ड्रीम गर्ल अपनी ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा जी के लिए गाना गा रहे हैं धर्मेंद्र साहब इस मूवी में 1976 की जिसका नाम है ड्रीम गर्ल इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है किशोरदा की आवाज है और आनंद बख्शी जी के बोल हैं और गाना तो माशाल्लाह क्या ही कहने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी ने करीब 30 के आसपास पास फिल्मों में साथ काम किया और इन्होंने शादी भी करी

धर्मेंद्र जी पहले से शादीशुदा थे उनके चार बच्चे हैं जिसमें से दो को आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं बॉबी देओल और सनी देओल हेमा मालिनी से उनकी दो बेटियां हैं ईशा देओल और आहना देओल। चौबीस नवंबर 2025 को इस कलाकार ने इस दुनिया से विदा ले ली अपने नब्बे जन्मदिन के जो कि 8 दिसंबर को होता उसके कुछ दिन पहले

करीब 60 सालों से ज़्यादा लंबे करियर में धर्मेंद्र ने रोमांस किया फाइट की हंसाया रुलाया लेकिन अब वो आखरी बार पर्दे पर, पर नज़र आएंगे एक ऐसे किरदार में जो देश के हर उस पिता दादा और सैनिक के दिल से जुड़ जाएगा धर्मेंद्र जी की अंतिम फिल्म होगी 21, जो क्रिसमस 2025 में सिनेमाघरों में आ रही है इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं श्री राघवन

यह फिल्म है परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की शौर्य पर जो महज 21 साल की उम्र में शहीद हुए और भारत के इतिहास में अमर हो गए फिल्म में धर्मेंद्र अरुण के दादा की भूमिका निभा रहे हैं एक ऐसा किरदार जो न केवल पीढ़ियों की विरासत को जोड़ता है बल्कि खुद धर्मेंद्र जी के अनुभव और उम्र उनकी उम्र की गरिमा को भी दर्शाता है

युवा अभिनेता अगस्त्य नंदा इस फिल्म में अरुण खेतरपाल की भूमिका निभा रहे हैं 21 कोई आम फिल्म नहीं है यह एक आखिरी अभिनय है उस अभिनेता का जिसने हर दिल में जगह बनाई धर्मेंद्र की ये आखिरी फिल्म नहीं ये उनकी तरफ से देश को एक आखिरी सलाम है इस क्रिसमस जब 21 सिनेमा घरों में आएगी तो बस स्क्रीन की ओर देखिएगा वहाँ सिर्फ एक दादा नहीं होगा

वहाँ एक दौर एक इतिहास एक ऋषाम का लग गया हुई शाम का खया

आला गया

नहीं रहे लेकिन हमारे दिलों से वो कभी नहीं जाएंगे उनके किरदार, उनका उनका अंदाज, उनकी मुस्कुराहट और उनका बेफिक्र जज्बा हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि जिंदगी जिंदा दिल्ली से जीने का नाम है उनके विदा होने के कुछ दिनों बाद फिल्म मेकर हमद अलरियामी हेमा मालिनी जी से जब मिलने उनके घर पहुंचे तो

अकेले अकेलेपन और टूटन के बीच भी वो सहज रहने की कोशिश कर रही थी लेकिन बातों बातों में दर्द छलक पड़ा हेमा जी बोली मैं उनसे हमेशा कहती थी कि अपनी खूबसूरत कविताएं और लेख आप छपवाते क्यों नहीं और वो मुस्कुरा कर कहते थे अभी नहीं कुछ और कविताएं पूरी कर लेने दो लेकिन वक्त ने उन्हें मोहलत नहीं दी और वो चले गए

और हेमा जी ने उसमें आगे जोड़ते हुए कहा कि अबज न भी आएंगे वो उन पर लिखेंगे किताबें लिखेंगे जबकि उनके अपने शब्द दुनिया तक पहुँचे ही नहीं धर्मेंद्र चले गए लेकिन उनकी आवाज़ उनकी शायरी उनकी सादगी उनकी मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहेगी क्योंकि कुछ लोग कहानियाँ छोड़ते नहीं वो कहानी बन जाते हैं

जा तेरी याद आई ओ बालम हर जाए क्या जा तेरी याद आई क्या आ जा तेरी याद आई

धनी